हरि लाल दी जय श्री हरि देव ज्योति जय श्री प्रेम जय श्री हरी श्री गुण जय जय गुण श्री कुछ developer i am muted what is the pronunciation we can see prathi a samache hum sabhi jo niti jinme niyam the wo sabhi مشتے میں دماغ میں نہیں ہے وہ نہیں گیا وہ نہیں گیا چلو اس لیے ڈاکٹر ابادہ ایک اپرا جب ابادہ ایک عادت جہاں کا I have been told that I have to do it. There have been problems. So, I have to do it. I have to do it. I have to do it. कौन पर्सन पे दिखा नहीं दिखाई के क्षे दशनामी का नाम है जा रहे हैं आप चेक दे कौन करें मुझे तो ये नंबर तो ये लेवल ये आते पार्ट्स पर बताते हैं जैसे प्रिंट भैया कितना देर है प्रश्नों को कि दिख दिख रहे है। रहे हैं हैं से से कारण मिट्टी के खाते समय भी बढ़िया डांस है यस आई मीट हिम ऑफ इट वाह आप के लिए ताली बजा आप प्रेम ने भी बहुत एक ने भी आप माता आप जाओ आप माता के भी जाओ try to um yes i i agree me i um turn off you can turn off the zoom for you and i will let you into my folder gop jati hote to hamari gopiyon ko mere swaminon ko shukdev ji kahne aise rulate nahi ye shauri kahne par shukdev ji ka kathor bhav ki krishna ke prati maan ka bhav शुभदेव जी का भी प्रकट हो रहा है गोपी भाव में भावित होकर के बखरता में यह शौरी शब्द का प्रयोग किया गया कि सूर्य के वंश में क्षत्रिय वंश में जन्म ग्रहण करने के कारणमान इन तो मुखाम इनके मुखमात्र हंस रहे हैं हृदय नहीं है एक आभुक्तमा उसके पहले का श्लोक है कि इसमें मान पीतांबर पीतांबर धरा पी को अपने हाथ के छोर से पकड़ रखा है पीतांबर कहने से ही कृष्ण का बोध होता है कृष्ण का एक नाम भी है पीतांबर इतने से ही पता लग जाता पर तो धर कहने का मतलब है कि पीतांबर के छोर को अपने हाथ से पकड़े हुए हैं और हाथ से पकड़ करके प्रियाओं की जो अविरल अश्वधारा प्रवाहित हो रही है उसको पहुंचते जा रहे हैं कभी अपने आंसुओं को पहुंचते हैं कभी प्रिया के मुख पर जो आंसू हैं उनको पहुंच रहे हैं तो धर का मतलब है कि पीताम्बर का छोर जिन्होंने पकड़ रखा है श्री शुग्री कहकर के श्री प्रिया जी ने जो माला धारण कराई थी उस माला को भी धारण किए हुए हैं दोनों प्रकार की माला सृगवी कहकर के दोनों प्रकार की माला सूत्र वाली माला भी और असूत्र माला भी बिना सूत्र की कोई माला है उसको भी धारण किए हुए हैं है. तो है, है। है, श्री श्री अंग के नख के श्री शाम सुंदर के पर्रमण करते समय जो चिन्ह है ऐसी कोई असूत्र माला उसको भी सिर्फ धारण किए हुए हैं तो सिर्फ भी कहकर के मान श्री श्याम सुंदर दिखा रहे हैं कि प्रिय मैं तो तुम्हारा ही तुम्हारा त्याग करके कहीं जा नहीं सकता हूं ऐसे माला के द्वारा प्रमाण दिखा रहे हैं कि आपका एक क्षण भी मैं त्याग नहीं कर सकता हूं आपके स्मरण आपके का निरतर नरतर मुझे स्मरण है तो प्रीताम्बर धर भी साक्षात मनमथ मन्दत मनमथा श्री श्याम सुंदर साक्षात कामदेव होकर के विराजमान साक्षात मन्मत कौन है श्री क्योंकि मन्मत काम और में काम शब्द आए तो अपने सुख की इच्छा होती है जबकि प्रेम में अपने सुख की इच्छा नहीं होती है प्यारे पोस्ट देने की इच्छा जहां हो उसका नाम है प्रेम अपने सुख की इच्छा हो उसका नाम है काम प्रिय संतर्पण धातु से प्रेम शब्द बना है अर्थात प्यारे को तृप्त करना या अभिलाषा ही जिसने विराजमान उसका नाम प्रेम तो साक्षात मनमत मनमथ ये श्री श्याम साक्षात मनमत मन्मत हो करके तो साक्षात मनमत हो गई श्री राधाराम प्रेम की साक्षात स्वरूप श्री राधा रानी हो गई और उनके भी मन को मतने वाले वे श्री श्याम सुंदर बलव लाल बिहारी लाल की जय श्री मदन मोहन की जय तो साक्षात मनमत हो गई श्री राधिका और उनके भी मन को मतने वाले हो गए श्री श्याम सुंदर सो जगन कृष्ण तार मोहिनी जगन श्री कृष्ण उनको भी मोहित करने वाली श्री राधिका है अतः शास्त्र कहे राधा ठकोराणी श्री राधिका ठकुरानी होकर के शास्त्रों का वर्णित करता है तो साक्षात मन्मत तो दोनों दोनों की चित्त के चित्त को मोहित करते हुए बिराजमान प्रिया जी के चित्त को शांतना ने शामचंद्र के चित्त को प्रिया जी ने मोहित किया तो यहां पर अनादर किया जा रहा है अनादर ही आदर हो रहा है ये दिखा रहे हैं कि अमादर इस प्रेम राज्य में आदर बन जाता है so, ये सर्वश्रेष्ठ कोई है इसके पहले जो वर्णन किया वो चंद्रावली जी के युद्ध का और श्रम कक्षाओं के युद्ध का वर्णन किया श्यामचंद्र जैसे प्रकट हुए काचित कराम शौरे जग गिन जलना बोधा काचित दधार सद्बाह अंशे चंदन ऋषिता के द्वारा चंद्रावनी जी का वर्णन कराया है पहले कि मैं तेरी हूं भाव को धारण करने वाली माने आदर श्याम सुंदर के प्रति आदर की जो प्रीति है उस सम्भ्रम प्रीति को धारण करने वाली श्री चंद्रावनी जी चंद्रावनी जी में भाव है मैं तेरी हूं श्याम प्रिया जी राधारानी में भाव है कि प्यारे तू मेरा चंदावली का भाग कहलाएगा त्वीयता श्री राधारामी का भाग कहलाएगा चंद्रावली का भाग कहलाएगा कहला तो घृतस्नेह हाँ का वर्णन कराए किय जग रहे, अंजलि बात करके आए और अंजलि बात करके आदर प्रकट करती हुई आप पदारे? चले गए थे हम व्याकुल हो गई थी आप आपका स्वागत है स्वागत है ऐसे आदर के कह रही हैं बच्चे चंदावली अंजलि अंजलि में अंजलि पकड़ दोनों श्याम सुंदर और शुक्रिया चंदावली जी दोनों दो एक दूसरे के के सामने अंजलि खड़े जैसा भाव आदर का चंद्रावली में वैसा ही श्री कृष्ण में है आधे आधे श्लोकों में एक एक युथेश्वरी का महा पर वर्णन किया गया काचित्राम जीवन जंग्रहा अंजलना चंद्रावनी जी श्यामचंदर को आदर पकड़ कर रही है इतने में ही श्यामलाजी बीच में आ तो श्यामला जी श्रोत पक्षा है और श्रोत पक्षा किसी भी पक्ष में घुस सकती है प्रतिपक्षाओं में भी घुस जाए और में भी घुस जाए चंदन अषित श्री श्याम सुंदर के बाय भाग की ओर आकर के श्री श्यामला जी प्रकट हो गई है विराजमान हो गई है और श्याम सुंदर की बाम भुजा को लेकर के अपने स्कंध के ऊपर धारण कर लिया है अपने बाएं कंध के ऊपर धारण कर लिया चंदावनी जी दाहिनी ओर खड़ी होकर के अंजलि भाग रही है शाम सुंदर भी अंजली से अंधली पकड़ रहे हैं और बीच में ही श्री श्यामला कमला श्री चंदावली जी की सखी आधे आधे श्लोकों में ओडल है चंद्रवली जी की सखी श्री पद्मा कौश्या जी वे आगे है और जी ने श्याम को ऊंचे कहीं वृक्ष है उसकी पीड़ है उस चबूत के ऊपर श्यामचंदर को विराजमान किया और धीरे से चरण दबाती हुई श्यामचंदर के चरण को अपने वृक्ष के ऊपर धारण किया और श्री पद्मा जी आगे बढ़कर के श्याम सुंदर के अर्धचर्म ताम्बुल को कृपा करके मांग रही है और कह रही है कि श्याम सुंदर हमको आप अपना प्रसाद प्रदान कर दो अपना अर्धचर्म्बुल उसको प्रदान कर तो काचित चलना मुदा, काचित दधार कदबाहु दो का चंद्रतम का अंजल नाम्बुल तीन विधान हो गई में हो गई है ऐसी उन ने में उन ने में पद्माजी तांबूल अंजलि में श्याम सुंदर के तांबूल को ले ये भी अत्यंत आदर प्रकट करना है अत्यंत आदर प्रकट करने का एक तरीका है और एक तदंग कमलम संतता श्री चंदावली जी की ही एक दूसरी सखी शैपिया उन्होंने श्याम सुंदर को ऊंचे सिंहासन के ऊपर विराजमान किया माने वहां वृक्ष जो है उस वृक्ष की पीड़ के ऊपर विराजमान करके उसकी चबूतरे के ऊपर विराजमान करके धीरे से चरण पलौटने लगी ये भी अत्यंत आदर है तो चंदावली जी का युद्ध तो श्याम सुंदर की ठकुर सुहा करने में लगा है खुशामद करने में लगा है राधारानी हमारी श्री स्वामी उनका युद्ध है ये तो दूर इससे पता लगता है कि श्री शुभदेव जी का अपना राधा रानी का पक्ष है जब तो चंद्रावनी जी का वर्णन उन्होंने किया आधे आधे श्लोकों में अड़ताली मिनट जबकि श्री राधिका के लिए और राधिका की सखियों के लिए पूरे पूरे श्लोक का वर्णन किया पूरे श्लोक को पूरे श्लोक में उनकी प्रीति का वर्णन किया अब श्री राधा रानी की महिमा का गायन कर रहे हैं एका एक का मतलब है सब यूथेश्वरों में चार प्रकार के जो युद्ध है स्वपक्ष प्रतिपक्ष श्रोत और तटस्थ पक्ष इनमें सब में सर्वश्रेष्ठ होकर के श्री राधा रानी ही विराजमान है तो एका माने सर्वश्रेष्ठ में में में भी होकर के के विराजमान ब्रज कोई राधिका के है। राधिका के राधिका बराबर नहीं जो का प्रेम केवल श्री ही एकमात्र प्राप्त है किसी दूसरे में जो प्रेम प्राप्त नहीं है जैसे राम रावण का युद्ध राम रावण का ही में ही प्राप्त है ऐसे ही अनन्वय अलंकार के श्री राधिका का प्रेम राधिका में ही प्राप्त है कहीं दूसरी के प्राप्त नहीं श्री राधिका एका बढ़ी, बढ़ी नहीं बल्कि अपनी जगह और एट करके खड़े हो गई और यहां पर तो तीर कमान तंगे श्यामचंद्र के ऊपर निशाना लगाया जा रहा है तीर कमान तंग सो एका तंगाटी महावध्य धनुष को उस समय तांग दिया गया उसमें प्रत्यं चढ़ गई है और प्रेम सन्दृ विभला प्रेम में जो क्रोध है उसमें श्री राधिका विफल हो गई है श्री राशेश्वर श्री स्वामी एकदम विभल हो गई है और घंटी एवं अच्छत कटाक्षेपी आज श्याम सुंदर के हृदय को छेदने के लिए घंटी श्याम सुंदर के हृदय को छेद डालने के लिए अच्छत मैंने देखा कटाक्षेपाई कटाक्ष जो है वही है बाढ़ यहाँ पर तो धनुष चलने लगे तीर कमान चलने लगे शाम संध्या को कटाक्ष चलने लगे और क्रोध क्रोध इतना है कि दश्ट दश्ट पूरे क्रोध के साथ में के बाण मारे जा रहे हैं छद माने दशनक्षांकने वाले दाँतों को ढांके कौन तो ओठो का नहीं एक नाम है दशनक्ष जो दांतों को ढांचला को संदेश अपने दांतों से ही काटते हुई, ये क्रोध की एक मुद्रा जब ज्यादा क्रोध आता है तो को चबाते हुए फिर जैसे प्रहार किया जाता है ऐसे ही शिप्रिया ओठों को चबा करके कटाक्षेप करने लगी तो यहां पर ये जो अनादर है वह अनादर ही आता प्रिया के द्वारा अनादर के वचन कहना यही महाम आदर होकर के विराजमान हुआ कटाक्षे पे ही यहां पर स्पष्ट रूप से संतम अनादर कर रही है और इस अनादर से जितना आदर प्रकट हो रहा है वैसा मधुर वचन से नहीं हो सकता है इसलिए शास्त्र कहते हैं प्रिया यदि मान कौरी कौले भर्षण वेदस्तु अरे मोद मान श्री से भी बढ़कर के प्रिया के द्वारा जो मान में कहे गए बचन है, वे शाम के को करने है। तो यहां पर स्पष्ट रूप से अनादर प्राप्त होना है दशमन में भी गोपिया श्याम सुंदर के ऊपर आक्षे के जो वचन है उनको कहने लगती है अनादर ही आदर है उद्धव आए उद्धव से जो कहीं बाहर से मेहमान आया है उसके प्रति तो अतिथि का सम्मान रखना पड़ेगा परंतु उसको यदि सुनानी है खरी खोटी सुनानी है तो खरी खोटी सुनाने में किसी दूसरे माध्यम के माध्यम से किसी दूसरे से कोई बात कही जाए और पहुंच जाए अतिथि तक ऐसे ही श्री उद्धव को खरी खोटी सुनाते हुए श्री भोरे को बीच में माध्यम बनाकर के श्री विश्वानंद ने राशेश्वरी राशेश्वरीश्वरी आप भोरे से हैं के स्त्रीम तद कपीन्द्रिव्य देतूपांत कामयाना जस तक कथा रहा अरे भोरा हमने निर्णय कर लिया अब हम शाम से प्रीति नहीं करेंगे असित असित सावरा उसके साथ में हम कोई सक्ष नहीं करेंगी प्रीति नहीं करेंगी काले रंग को अब छुएंगी नहीं अरे भोरा अपने मस्तक के ऊपर श्याम बंदनी उनको धारण नहीं करेंगी नेत्रों में काजन नहीं धारण करेंगी श्याम कंचकी धारण नहीं करेंगी अपने आभूषणों में जहां जहां भी नीलम जड़े हुए हैं उनको नोच नोच करके फेंक देंगी काले रंग से कोई छुमेंगी नहीं भोरा अपने केशों के ऊपर भी हम केशर पोत लेंगे पर श्याम रंग को नहीं छुएंगे काले काले रंग से भी करेंगी। क्यों भी प्रीति नहीं नहीं जितने हुए सबके सबके साथ साथ छलिया हो, हो, बोले ऐसी बात हुई, विश्वास तो इतिहास दिखाता है मर गए लुप्त दो भाइयों की आपस में लड़ाई एक भाई को तुमने गले लगा लिया और दूसरे भाई को वृक्ष के पीछे छुपकर के उसके ऊपर बाल चला दिया किस को तो गले लगा लिया और बाली के ऊपर बाल चला गया और गोभी बाल भी कैसे चलाया लुप्त धर्म जैसे एक शिकारी छपकर के वृक्ष के पीछे आ रहता है और पहले तो हरिण को बुला लेता है संगीत बजा करके बीन बजा करके हरी घास का चोपा डाल करके और फिर उसके ऊपर ही बांध चला लेता है ऐसे ही मृगयु एवं मृगयु माने शिकारी शिकारी के तरह से कपींद्रम विधे राजा उसको भी मार दिया हाय हाय जगत में बंदर का बध कोई नहीं करता है शिकारी में बंदर का बध नहीं करते हैं बंदर का बध शास्त्र में निशुद्ध माना गया परंतु बिल्कुल धार्मिक शास्त्र तो छू करके नहीं दे बंदर का बस कोई करता है बंदर बंदर का न कोई मांस भक्षण मांस भक्सी जो है वे भी बंदर के मांस को कोई नहीं खाता है परंतु जहां जिसका मांस भक्षणीय नहीं है ऐसे बंदर को भी जिन्होंने मार दिया जिसका कोई काम अंग काम में आता हो उसको ठीक है है है जो उपयुक्त उसकी बात अलग है जिसका कहीं मांस भक्षी के लिए कहीं कोई पूर्ति शरीर की पूर्ति के लिए भी जिसका उपयोग हो तो उसको भी बध करना उचित है परंतु बंदर का तो कोई भी भाग वह मनुष्य के लिए उपयोगी है ही नहीं वह भक्षण के अभक्ष होकर के ही विराजमान है अवधि होकर के ही बंधक विराजमान है और उनमें भी जो बाली के राजा थे उनको भी मृग मानी शिकारी की तरह से मार दिया हम तो तब जानते जब बाली के सामने आकर के युद्ध करते लुब्धर्मा आए शिकारी की तरह से उन्होंने उस बंधक को मारा बालू को मारा उनकी कठोरता का क्या वर्णन किया जाए ये विवेकहीनता केवल शिकार में ही उनकी रुचि है बिना इस बात के परवाह किए हुए कि कौन सा जीव जंतु बद्ध है कौन सा जीव जंतु बद्ध नहीं है कौन सा भक्ष्य है कौन सा भक्ष्य नहीं है इस बात का विचार किए बिना उन्होंने बालू को मार बंदर को मार वो भी राजा था कितना पाप लगा होगा फिर स्त्रियम कृत विरूप्री जितक कामया न अपनी पत्नी में तो इतने आसक्त है श्री जानकी में और स्त्रीय अकृत विरूपां कोई दूसरी रूप से इनका रूप देख करके मोहित हुई उसे वो अपना प्रण निवेदन से कर रही है अरे भाई तुमको नहीं लेना हो तो मना कर देते कोई दूसरा उठकर के चले जाते परंतु तो अपने छोटे भाई से कहकर के उसके नाकाम और काफी शूर पर रखा के तो स्त्री जिता हाय हाय हाँ, बनते बड़े वीर है परंतु तो स्त्री हो करके वे विराजमान हैं नारी ने उनके चित्त को हरण कर लिया है जानकी ने उनके चित्त को हरण कर रखा है वृंदा में कही गई बच्चन के द्वारा वे पराजित हो गए हैं और स्त्रियम अकृत विरूप और उन्होंने स्त्री को विरूप कर दिया दूसरी कोई सुंदरी स्त्री थी उस सुंदरी स्त्री को उन्होंने कर दिया उसके दिए काम याना वो भी सामान्य नहीं तुमसे प्रीति करने वाली थी तुमको चाह रही थी फिर भी उसके दिए अतः उनमें न तो धर्म अधर्म का विचार है न उनमें किसी की भावना को आदर देने का नारी के प्रति आदर की भावना उनके हृदय में कहीं विराजमान इसलिए काले के साथ में हम प्रीति नहीं करेंगे बोला बल महाराज वे तो क्षत्रिय थे उनमें कठिन चित्रता हो सकती है उस स्त्री का भी कही कही का भी कहीं कहीं दोष रहा होगा कुछ, तो कुछ दोष तो रहा होगा जिसने अपने छोटे भाई के पूरे राज्य को हरण कर लिया उसकी पत्नी उनको भी हरण करके बैठा हुआ था इसलिए उसको कहीं दंड दिया श्री राम ने उचित ही किया यदि खावी जबरदस्ती गले पढ़ना चाह रही होगी तो ऐसे को दंड देना भी कहीं उचित रहा होगा तो कुछ न तो कुछ तो कारण रहा होगा नहीं भी उन्होंने ब्राह्मण बनकर के कौन सा अच्छा काम किया क्षत्रिय थे कठिन चित्र थे परंतु तो ब्राह्मण बनकर के भी उन्होंने कौन सा अच्छा काम किया एक कार्य हुए सतयोग पहले बलम अपे उन्होंने बल राजा को भी आज पहले तो उससे तीन पार पृथ्वी मांगे और फिर बदले में बल राजा को ही बात बांध दिया बलम अपे बल राजा उन बल राजा से पहले तो आदर ग्रहण किया उनसे पूजा ग्रहण की बलिन माने उनकी सपरिया उनकी पूजा उनको माने खाया जो उनको राजनीत पूजा दी, उस उस पूजा भोग बलि को उन्होंने माने भोजन किया तो बलिम बेसिय उल्टा और घेल दिया उनकी दशा तो कैसी है बोले जैसे कौ कौ की दशा होती जिस समय का देने के लिए यदि कोई यज्ञ व्यक्ति श्रांध में कोए की बलि देने के लिए बलि लेकर के कोई के पास में जाए तो जो बलि दी गई है उसको तो खा ले और काँग काँग करके अन्य कुओं को भी बुला लेता है और बुला करके जो बलि समर्पित कर रहा है उस व्यक्ति को चारों ओर से कुआओ का समूह घेर लेता है और उसको नोचने का प्रयास तो ये कोई बात है क्या तो बल्बा जो तुमको दिया गया है आदर पूर्वक को तुमको दे रहा था श्राद्ध में जो बलि थी उस बलि को तुमको ले लेना चाहिए था परंतु तो अन्यों को बुला लो और अन्य को बुला करके उस बलिदान देने वाले को ही चारों ओर से घेर करके कोई एक साथ उसके ऊपर टूट पड़े और उसको परेशान करे उसको निकलने भी नहीं दे ऐसे व्यक्ति के इस तरह से ही वे भी आचरण करने वाले थे। पहले तो ने स्वागत किया उस स्वागत को तो खा लिया और फिर शिबा। से कह रहे हैं, तूने तीन देने का मुझे वचन दिया था दो ढंग में मैंने सारी ही तेरी पृथ्वी को नाप लिया तेरे राज्य को नाप लिया तृतीय मुक्त तीसरे चरण के लिए मुझे पृथ्वी बता बलराजा कुछ सोच रहे हैं इतने में ही से कह रहे हैं गर इस झूठे बलराजा को बात तो लेना और बलराजा को बात दिया। लिया वो जब तक तू मुझे तीसरे चरण के लिए पृथ्वी नहीं छोड़ बताएगा तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और बलराजा उस समय कह रहे हैं बोले महाराज दान बड़ा नहीं होता है दानी बड़ा होता है दान में तो आपने मेरे राज्य को ले लिया परंतु तो अभी दानी को नहीं लिया है तीसरे चरण के लिए मैं अपने शरीर को आपको समर्पित कर रहा हूं यह शरीर आपको समर्पित है अतः तीसरे चरण को मेरे माथे के ऊपर रख करके ये कह दो कि बलराजा, तूने जो वचन दिए थे उन वचनों को मैंने पूरा पाया भर पाया है ये आपको कहना पड़ेगा तो ऐसा कह करके श्री बलराजा ने भगवान के चरणों को वामन भगवान के चरण को अपने मस्तक के ऊपर धारण किया तो उन्होंने बलराजा का सर्वस्व भी ले लिया और बलराजा को बांध भी ले लिया ध्वंस बता ध्वंस माने कोई एक ही से तो बल मामी बल राजा को बलि को खा करके बेस्टे जिन्होंने बंधन में बांध लिया ध्वंस माने मे की तरह से जैसे कोआ बलि भी खा जाता है और जो बलि देने के लिए यजमान आया है उसको भी घेर लेता है और दूसरे कोओं को भी बुला लेता है और उसको निकलने नहीं देता है अपने घेरे में लेता है इसलिए वे तो छलिया ही हैं उनका भरोसा नहीं करना चाहिए तद अलम असित शक्शेजा तक कालम असित शयी इसलिए हमने अब ये निर्णय कर लिया कि हम शाम के साथ में कभी भी प्रीति नहीं करेंगी काले के साथ में प्रीति नहीं करेंगी क्योंकि सारे काले बेसब के साथ धोखेबाज हुए सब धोखा देने वाले इसलिए काले रंग को निचलेगी मस्तक पर श्याम बिंदु धारण नहीं करेंगी देत्रों में काजल धारण नहीं करेंगी आभूषणों में नीलम धारण नहीं करेंगी केशों में केशव पोत लेंगी श्याम कंचकी धारण नहीं करेंगी शाम साड़ी उनको धारण करते हुए विराजमान नहीं होंगी भौरा बोला कि महाराज आप क्षमा हो कह तो रही हो कि मैं शाम से प्रीति नहीं करूंगी बल्कि जब से आया हूं तब से शाम के अतिरिक्त तो और कोई दूसरी चर्चा ही नहीं है कृष्ण की ही चर्चा कर रही हो और ये कह रही है कि भोरा कहे तू साची सच कह रहा है दुष्प्रज कथा था उसकी कथा त्याग करना यह परम्परा दुष्प्रेय है उसकी कथा का त्याग नहीं किया जा सकता और इसी को आगे कह रहे हैं आगे आगे के श्लोक में कह रही हैं कि यदन चरित्र लीला कर्ण पीयूष सकृत अदन विधूतः द्विंद धर्म सपद ग्रह दीन कुटुंबी बहु एवं चरंती भ्रमर गीत का श्लोक है वहां पर कह रही हैं यदन चरित्र लीला ठीक है उसकी चर्चा भी आप हम नहीं करना चाहती हैं उसकी चर्चा भी बड़ी बुरी है खबरदार कोई कृष्ण का नाम लेना भी मत उसकी चर्चा करना मत। मतलब। कृष्ण का नाम लिया तो तुम फिर घर द्वार के मतलब के नहीं रहोगे घर के के मतलब के नहीं रहोगे उसकी चर्चा भी मतलब। कह रही है मत करना और तात्पर्य है कि उसकी चर्चा के बिना कोई रह नहीं सकता ये कहने का तात्तर उसकी छोटी छोटी सी जो लीलाएं हैं अनुचरित उन लीला का अमृत कर्ण पीयूष वो लीला अमृत है वो अमृत होने के कारण छोड़ा नहीं जा सकता है वो लीला की एक बुध काम में जिस समय जाती है कर्ण में वो पीयूष की विपृत माने एक बुध जाती है उस उस बुद्ध के सटर्थ अदन तनिक से भक्षण करने से अर्थात उनकी कृष्ण लीला के एक अंश मात्र को भी श्रवण करने पर विद्युत द्वंद धर्मा। हाँ हाँ, सारे स्नेह बंधन छूट जाते हैं पत्नी के साथ में जो ग्रंथ बंधन हुआ है वो ग्रंथ बंधन खुल जाता है विद्युत द्वंद धर्म जितने भी द्वंद्व धर्म है जोड़े से रहना व जोड़ा ही बिछुड़ जाता है उसके कृष्ण नाम का भी उच्चारण खबरदार कोई मत करना मत करना मेरा मेरी तो मेरी यही सलाह विद्युत कहने का तात्पर्य है कि उनकी कथा को श्रवण करके जो रसिदन हैं उन रसिन जनों के जितने भी द्वंद हैं छह प्रकार के जो द्वंद हैं भूख प्यास हो गए भौतिक सुख दुख ये हो गए मानसिक और सर्दी गर्मी ये हो गए दैविक भौतिक आध्यात्मिक और आधदिक ये प्रतीक हैं तीन प्रकार के तो छो जो उर्मिया हैं वो छह उर्मिया दूर हो जाती है द्वंद धर्मांत कृष्ण का श्रवण करने पर कहता है कि सिद्धांतों दूर हो जाती है शरीर के धर्म हुए, मन के धार्म हुए और दैव के धर्म हुए सर्दी गर्मी ये प्रतीक है उपलक्षण है परंतु कृष्ण भजन करने वालों के लिए ये तीनों ही साइज़ ही छूट जाती है विद्युत जंग धर्म धर्म हो के समाप्त हो जाते हैं और विनष्टा वे स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं विनष्टा कहने का तात्पर्य है कि द्वंद धर्म ये ही विद्युत समाप्त होकर के विनष्ट हो माने छूट जाते हैं उनको इन सुख दुख भूमि प्यास सर्दी गर्मी इनका स्मरण भी नहीं रहता है और शपथ ग्रह कुटुंबम दीन श्रिष्ट दीना दीन हो करके स्वयं ही व्याकुल होकर के अपना घर में आवश्यकता न देख करके अब घर में हमारी आवश्यकता नहीं रही है वे घर को स्वयं ही छोड़ करके चले जाते हैं विधूत द्वंदा विनष्टा माने उनका घर वे छोड़ते नहीं हैं घर उनका अपने आप छूट जाता है उन महापुरुषों का घर अपने आप छूट जाता है तो घर में रहकर के नित्य नृत्य की कला नृत्य का अनार उनको देखकर करके उनको ये लगता है अब इस घर में रह करके करेंगे क्या अतः वे अवधुत तो हो जाते हैं अवधुत का तात्पर्य है कि अपमान पूर्वक जिनको झाड़ करके बाहर फेंक दिया जैसे जो मिर्ची की बोरी है उसको जितना झाड़ो उतना मिर्ची की घास पड़ेगी उड़ेगी उड़े इसलिए पूरी पूरी बोरी को ही मिर्च का जो बो है उसको ही बाहर फेंक दिया जाता है वो किसी दूसरे काम में नहीं आता गेहूं की तो द्वारा द्वारा काम काम में में आ जाएगी, की आएगी, तो दूसरे जो की जो बोली है तो तो आई तो फिर किसी दूसरे काम की नहीं रहेगी जहां भी भी झड़ेगी तो उसमें घास देगी तो ऐसे ही बंद द्वंद विनष्टा वे सब चीजों को नश्य करने वाले हैं हर जगह तो करेंगे हर चीज में ऐसा मत करो ऐसा मत करो ये प्रसादी हो गया ये अनप्रसादी हो गया ये उचित नहीं है ये सेवापराध तो तो -तो तो तो तो हो ये गया ये नाम अपराध हो गया ये तो बहुत तोप तो आप करते हैं अब कहा इनका दिमाग खराब हो गया है और उनकी बात किन्तु तो बंद कर दो एक रहे ऐसी स्थिति में अपना आदर न देख करके स्वयं ही घर को छोड़ देते हैं देती है और सप्तृ किसी का नाम है अवधूत अव माने अपमान पूर्वक धूत माने फटकारना जैसे कोई अपना अपमान पूर्वक झाड़ दे ऐसे ही उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है और योग निकालते हैं फिर ये अपने आप ही निकल जाता है और उनकी प्रवृत्ति देख करके, या करके घर छोड़ करके बैठ गया है मैं तुरंत ही ग्रह कुटुंबीन मुस्लिम जदीना घर कुटुंब इनको वे दिन सहज में ही त्याग कर देती है सपदी का तात्पर्य है माया बड़ी बलवान है इसलिए यदि कोई ये विचार करे धीरे धीरे छोड़ेंगे तो धीरे धीरे छोड़ना बड़ा कठिन माया फिर से घेरती रहेगी बहुत बहुत समय समय लग जा पर लग जाएगा पर जाएगा इसलिए तो संतों ने एक झटके से ही संसार को क्रम क्रम करके संसार को देखते रहे देखते रहे कुछ क्रम देखा पल्त फिर जब छोड़ा तब तो झटके के साथ में छोड़ा रहे तो सपनी मैंने तुरंत ही ग्रह कुटुम दीनम फिर भी ये परवाह नहीं करते हैं कि ग्रह है। की चिंता करते हैं वे संत बेसंत नालक की चिंता करते हैं न बूढ़े माता पिता की सेवा चिंता करते हैं माता पिता कह रहे हैं बेटा बुढ़ापे में हमारा इलाज कौन करेगा हमें कौन संभालेगा, इसकी भी वे चिंता नहीं करते हैं। दीन होकर के हैं, उनको भी छोड़ करके, दीन, भी के के के दीन दीन होकर होकर और दीनों को सब छोड़ करके, तो वे करके पक्षी की तरह से कभी इस डाली पर कभी उस डाली पर निवास करते हुए वृक्षचर्या करते है, हैं गीत तो मांगते हैं समय भी ये कृष्ण नाम ऐसा खतरनाक है ऐसी चिपकने वाली बीमारी है कि एक बार लग गए तो फिर ये नहीं है। के द्वार माधुत्री मांगने के लिए ये जाते हैं, भी जाते हैं तब भी हरे कृष्ण कहकर के ही माधुत्री मांगते हैं राधे राधेश्याम कहकर के ही माधुत्री मानते हैं जिस राधे तो फिर भी उसका नाम नहीं छोड़ा गया, सारा राज्य पाठ सब तो छोड़वा दिया बल्कि उसका नाम छोड़ते नहीं बनता है वो करते हुए भी उसी कृष्ण का नाम ले हैं। इसलिए अरे तू कह रहा है काले रंग से प्रीति मत करो हम तो अब इस निष्कर्ष में कहने पहुंची है कि काले रंग से नहीं काले के शब्द से भी प्रीति मत उसका नाम भी मतलब ऐसे विकल्प होकर के कह रहे तो यदन चरित्र लीला जिनके अंगचरित माने लीला से मिले हुए चरित्र छोटी छोटी सी जो लीलाएं उन लीलाओं का कर्ण पीयूष वो लीलाएं काम के लिए अमृत के समान है उनकी विप्रुट एक सीकर एक बुद्ध यदि कान में पड़ जाए तो सकत अगल काम के द्वारा करके तो सुनने की वस्तु है पीने की वस्तु है पर पर अमृत का अदन भक्षण करके प्रयोग कर रहे हैं अर्थात उसका आस्वादन देना ये ही उसका तात्पर्य है भक्ति में ये निरूपण किया गया माधुरी कादम्बनी में कि भगवत कृपा से भक्ति की प्रत्येक इंद्रिय में प्रत्येक सभी रसों को भोगने की सामर्थ्य आ जाती है सब इंद्रियों में सब भोगों को भोगने की सामर्थ्य आ जाती है सब विषयों को ग्रहण करने की सामर्थ्य आ जाती है। तो सकत आदन कालों के द्वारा भक्षण करके उस अमृत का अमृत पाल नहीं करके भक्षण और काम के द्वारा भक्षण यही विचित्रता है ये अपूर्व अद्भुत नाम करके जो अलंकार है उसका यह प्रयोग किया गया कि जहां पर किसी क्रिया का अद्भुत प्रकार से संपादन होना वर्णन किया जाए वहां पर अद्भुत नाम करके अलंकार होता है तो काम के द्वारा रस का भक्षण किया जा रहा है दो काम के द्वारा भक्षण नहीं होगा काम के द्वारा श्रवण होगा और रस है तो उसका पान किया जाएगा परंतु पान के स्थान पर तो भक्षण का प्रयोग और मुख्य स्थान पर काम का प्रयोग काम के द्वारा सकृत आदन विमुक्त इनको मुक्त करने वाला है और वे संसार के घर वाले मतलब कुछ नहीं तो तो की समझते नहीं है बड़े बुढ़े हैं उनको बैठा है, तो बेच रहा तो घर वाले भी उनको छोड़ रहे हैं और जब ये अपने अधिकार को निकलते हुए देखते हैं तो बड़ी कठिनाई होती है बड़ी उनके हृदय में पीड़ा हो गई है परंतु उनको इस बात के लिए अब तैयार हो जाना चाहिए कि अब ड्राइविंग सीट के ऊपर हम नहीं बैठे है ड्राइवर सीट के ऊपर हम नहीं बैठे हैं अब कोई तो दूसरा बैठा है इसलिए जो बैठा है वो चलाएगा अब उसके ऊपर छोड़ ये ये अपने अधिकार को छोड़ना ये भी बहुत बड़ी बात है तुम हटोगे नहीं तो तुमको हटा दिया जाएगा इस ऐसी स्थिति में वे कुछ अंत में जब उनकी नहीं चलती है और बार बार अपमान मिलता है तब उनको अपने अधिकार आने वाली जो पीढ़ी है उसको सौंपने पड़ती है और सौंपते समय उनको बड़ा दुख होता है कि हाय मेरा मुझसे पूछा नहीं गया मेरा यह सम्मान नहीं किया गया जो पुरानी सम्मान पाने की जो आदत पड़ रही है वो ये वो बार बार कचोटता है वो अहंकार उनको बार बार कचोटता है अतष्ट वे विनष्ट स्वयं हो जाती है और शपद ग्रह कुटुंब ऐसी स्थिति में अपने सम्मान की रक्षा न होते देखकर के अब यहाँ पर रहने की हमारी क्या आवश्यकता है आधे अधूरे होकर अधिकार छूट जाता है जिन्होंने नहीं किया वे आधे अध जाते हैं दिखाते हुए हैं अरे हम पास भजन करने वाले हमारा नहीं है पर सब चीज में कहीं ना कहीं दखलंदाजी रखते ही ये दुर्दशा भी कहीं कहीं होती है तो सप्रह दीन मुसर्ज दीन हो करके घर द्वार छोड़ाया जाता है और वे विधूत मत होकर झाल-झाल करके उनको बाहर फेंका जाता है बाहर भिक्षचर्या चलती ये भी, भिखारी होते हुए ये वृक्षचर्या कहते हुए विचरण करती पर भी अनादर और अनादर हो करके अनादर आदर अनादर और ही है यदि इस का कर लिया तब तो उनका कल्याण हो जाएगा और अनादर का सदुपयोग नहीं किया और अनादर को भोगते हुए फिर भी घर में रहते हुए कहीं दंडे खाते रहे अपमान सहन करते रहे तो फिर घर में ही वही हाँ हाँ करते मर जाओ। तो वहीनादर ही तो चल्याग चल्याग आदर है और अनादर मिल रहा है तो बड़ी जल्दी ही जो पूर्व ग्रह स्वामी है उसको ये समझना चाहिए कि अब ड्राइवर सीट के ऊपर मैं नहीं बैठा हूं अब चलाने वाला जो अधिकार है वो किसी दूसरे के हाथ में है और उसको सौंप देना चाहिए और अपने आप को तटस्थ होकर सांसों को भगवत सेवा में उसको लगा लेना चाहिए जब उसकी मन की प्रवृत्ति होनी चाहिए और अपनी जीवन की धारा को कहीं दूसरे को जोड़े नहीं तो दिन भर मनी मन में कचोटते हुए रहना पड़ेगा तो उसने ये कह दिया भाँ भाँ ये बात नहीं मानती है है बात हमको ये नहीं पूछा गया ये नहीं इसी में चरण दीदी विरक्त होकर के अपने रहे तो अनादर ही आदर हो गया ये अनादर आदर प्रदान करने के लिए है इसी के लिए एक आगे एक दृष्टान्त देते हैं किम नस्तक कथा कथयता कथयता कि श्री बंदाऊ जी में आए श्री कृष्ण के दूध बनकर के श्री श्याम ने दाऊ भैया का आलिंगन किया और आलिंगन करके अपना रूप श्याम रूप को दे दिया ब्रिज में जितने भी हैं, वे सब सब के स्वरूप कहीं कहीं कृष्ण रूप दे दिया और श्री कृष्ण सभी का रूप धारण करके श्री अमुहार धारण करके श्री बलराम जिस समय ब्रिज में आए सारी गोपिका अब बिना किसी की परवाह किए हुए सास क्या कहेंगी ननद क्या कहेंगी पति मन गोप क्या कहेंगे बिना किसी की परवाह किए हुए कृष्ण में व्याकुल है और वृक्ष की भी स्थिति ऐसी है कि किसने क्या किया क्या नहीं किया ये चर्चा कहीं नहीं है सब जगह कृष्ण की ही चर्चा है इसलिए इन गोपियों को अब कहीं जाने आने में रोक टोक नहीं रही लीला काल में काल में जैसी रोकटोक थी, थी वैसी अब की में भी भी और गोपी वालता है इसलिए कोई रोकटोक नहीं है और ये गोपिया अपने हृदय के बात को आत्म में मिल करके कह सके इसलिए कहीं गहवर वन में आकर के एकांत में वृक्षों के बीच में गहवर वन में आकर के ये की चर्चा करती हैं और में ये परस्पर अपने भावों का करती है विराजमान कोई रोकने टोकने वाला नहीं। इनकी ये जीवनचर्या ही है अब कृष्ण लोग में कृष्ण कथा ही इनके जीवन को जीवन की यात्रा को चलाने का एकमात्र है एकमात्र सामग्री है इनकी यात्रा को चलाने वाले ऐसी स्थिति में कहीं गहवर वन में जाकर के सारी गोपियां एकत्रित हैं और श्री बंदावनी को यह पता लग गया ब्रिज में आने पर कि गोपियां मिलती हैं, कभी भी सहयोग में मिल जाती हैं ये गहवर वन में कृष्ण चर्चा करते हैं। श्री बलराम इन की चर्चा के समय ठीक समय वहां पहुंच जाए कब पहुं समय होने पर चिंता नहीं है ये भय नहीं है कि कोई टोकेगा अभ्यास प्रशात इनके चरण ही घर लौट कर के गोष्ठ में आ जाए ऐसे सारा संसार एक व्यवस्था के अनुसार अपने आप चल रहा है कोई चलाने वाला नहीं है कोई रोकने करने वाला नहीं है अभ्यास के कारण ये सारे कार्य करती हुई बिरा उन गोपियों के समूह में श्री बलराम भी पहुंच गए और इस समय संकोच नहीं है श्री बलराम कृष्ण के दूत बनकर के आए हुए इसलिए श्री बलराम भी मधुर चर्चा करने के अधिकारी है और श्री भी अपने हृदय की पूरी बात अपने हृदय के क्रोध को बलराम के सामने प्रकट कर रहे हैं। श्री बलराम को आते हुए देखते हैं उस समय पूछती हैं कि आपके आस्ते सुखम कृष्ण और अश्विनियम की बलराम वो परस्त बल्लभ द्वारका में कुशल तो है खबर अब उसको गोपी जन बल्लमत कहना आप तो राज रानी उसके चरणों को पलोटती होंगी हम ग्वालिओं को कौन पूछे सस बताना क्या किसी प्रसंग में वो क्या हमारी भी कभी याद करता है कि हे राधिके जैसे तुम मान धारण करती हो ऐसे हमारे ब्रिज में श्री सत्य भामा से वो कभी कहता है सदा विराजमान रहती अरे चंद्रावली जैसे तुम परम मधुर शब्दों में मेरे साथ में प्रयास करती हो सदा अनुकुल होकर के सेवा करती हो इसी प्रकार चंद्रावली ब्रिज में अड़ी रुकमणी तुम जैसे सेवा करती हो ऐसे चंद्रावली भी मेरे ब्रज में मेरी सेवा करती है जैसे हे तुम मुझे करतीहाबुल समर्पित करती हो ऐसे ब्रिज में शिव भी मुझे सदा तांबुल समर्पित करती हुई विराजमान होती जैसे तुम गंद चंदन प्रदान करते हुए, मुझे करते हुए आभूषण कराते हुए विराजमान होती थी, तो श्रृंगार सेवा या विशिष्ट रूप से श्री विशाखा जी की नृत्य की सेवा श्री किशोर जी को श्रृंगार धारण कराना ये विशाखा जी के काम नहीं रूप नंदी जी पास में रहते ही है पास में रखा हुआ है रूप जी एक एक वस्तु एक एक आभूषण श्री दे रही हैं विशाखा जी को और विशाखा जी शिप्रिया उनके कंठ में उनके श्री में उन आभूषणों को धारण करते हुए प्रातकाल के श्रृंगार विशाखा श्रृंगार धारण करा जैसे तुम मुझे जल समर्पित करती हो इसी प्रकार में श्री रंग देवी जी जन सेवा करते हुए राग सेवा करते हुए विराजमान होती तो श्री विराजमानी सुंदर वहां प्रियाओं के साथ में वचन करते हैं और सब प्रियाए श्री बलदेव बलराम से पूछती है कि हे बलराम कभी प्रसंग में भी श्री कृष्ण क्या हमारी याद करते हैं बातचीत में भी कभी उनको हमारी याद आती है या नहीं आती है उसको तुम बताओ बोध बोली बोले श्री कृष्ण अब तो राज राजो से सेवित होकर के ब्रजमान होंगे अब उनको हमारी क्या याद आती होगी दूसरी को भी बोली अभी सक नस्तक का थे कितनी हृदय में कितनी प्रीति और कितना पुराना प्रणय है उस प्रणय क्रोध को धारण करके कि दूसरी कथा नहीं है क्यों? कोई दूसरी कथा कर परंतु दूसरी कथा करती है घूम फिर करके पुनः ही बात पर तो आ जाती है एक वाक्य आधा वाक्य बोलती है और दूसरा वाक्य कृष्ण संबंधी ही होता है कथा तब पर दूसरी कथाओं कथा करो मान धारण करके कह रही हैं कि कह देना हे बलराम उन कृष्ण से यात्रि समाविर बिना कालो यद तस्व हमारे बिना यद वो रह सकता है तो हम भी उसके बिना रह जाएंगे कितनी जाति समाविन बिना काल तस्वीर हमारे बिना ये तो उसका समय व्यतीत हो रहा है तो तथा बिना हम भी उसके बिना रह सकती हैं पर जानती है कहते रही है पर रह नहीं सकती एक क्षण भी नहीं रह सकते बलराम जी भी जान रहे हैं श्री बलराम जी की ये केवल हमसे कहने की बात है कि उसके बिना हम रह लेंगे पर तो एक क्षण भी रह नहीं पाएगी ऐसे ही यहाँ पर अपमान किया जा रहा है हमें तेरी परवाह नहीं ये साफ साफ अपमान हुआ क्या हमें तुम्हारी तुम्हारी परवाह नहीं है यह अपमान किया जा रहा है परंतु तो ये अपमान ही सम्मान है और इस बात को सुनकर के प्यारी के द्वारा किए गए इस अपमान को सुनकर के अपमान के वचन को सुनकर के श्याम सुंदर को कितना संतोष होता है वो अद्भुत संतोष है कि जहाँ प्रीति है वहां ही ऐसे बचन कहे जाएंगे ये केवल मुंह से कहा जा रहा है मुख में और हृदय में और व्यवहार में और ये प्रेम की रीति बड़ी अद्भुत है पर मुख्य किया जाएगा बोले कोई पूछे कहा जा रहे हो तो कहा जाएगा पश्चिम की ओर पूछ रहा है मुख्य किया हुआ है पश्चिम की ओर कोई पूछ पूछा कहाँ जाते हो बताया जाएगा उत्तर की ओर चल दिया जाएगा दक्षिण की ओर और जाना है पूर्व की ओर तो यहां कुछ पता नहीं तो रस्की है तो ये रीति ही अद्भुत है मुंह किया हुआ है पश्चिम की ओर बताया जा रहा है उत्तर की ओर जाने का प्रयास किया जा रहा है हाथ का इशारा किया जा रहा है दक्षिण की ओर और चला जा रहा है पूर्व की ओर ऐसे की रस की रीति अद्भुत मुंह से कहा जाए कुछ और हृदय में कुछ तो किम कथिया करा अरे उसकी क्या चर्चा करना कोई दूसरी चर्चा तुम्हारे पास में नहीं है कह देना उन शाम से कि यदि हमारे बिना उसका समय व्यतीत हो रहा है तो हमारा समय भी उसके बिना व्यतीत हो रहा है किम न कहकर के स्पष्ट रूप से अनादर किया जा रहा है परंतु यहां पर ही अत्यंत अत्यंत आदर प्रकट हो रहा है इन चारों पदों में ये मृग कपीन्ना जनोचरित नीला और किम्न सत्कथ और एका एकाघ्य ये प्रियाओं से संबंधित चार पद दिए रास में धुपटी बात करके श्री राधा रानी श्यामचंदर के ऊपर कटाक्ष छोड़ रही है भ्रमर गीत में भोले से कहा जा रही है कि हम काले के साथ में प्रीति नहीं करेंगे दूसरे श्लोक में कहा जा रहा है कि काले के साथ में प्रीति करना तो बड़ा दूर काले के नाम के साथ में भी प्रीति नहीं करेंगी क्योंकि तो उसका नाम भी घर के धर्म को छोड़ा करके और भी भिखारी बना देता है फिर भी छूटता नहीं है ऐसा बुरा गुरु कृष्ण राम और बलदेव से भी कहा जा रहा है कि उसकी चर्चा हमारे सामने मतलब ये चारों श्लोकों में श्याम सुंदर के प्रति ऊपर से अनादर परंतु अनादर ही आदर है ये रस्की प्रेम नगर की रीति ही ऐसी है कि यहाँ अनादर आदर हो जाता है इसी तरह श्री जयदेव गोस्वामीवाद ने गीत गोविंद में कहा कि या माधव या ही केशव माधव तो ताम सरसी या हरत कई या ही माधव अरे माधव जाओ जाओ दूर हटो दूर हटो केशव अरे केशव दूर हटो दूर हटो, हटो। माधव केशव कह गए के निष्प्रीति भी प्रकट हो रही है और मुख से कहा जा रहा है चले जाओ मां अशास्त्रीय राजे उनके ही प्रियो होकर विश्वास भी माधव शब्द में माधव जो संबोधन तो मेरी बैने को गूथने की सेवा करने वाले भी केशों का व्ययन करने वाले केशों को गूथने की सेवा करने वाले भी तुम हो तो स्वाधीन भटका नायिका श्याम सुंदर का अनुकूल नायक स्वरूप भी माधव केशव में प्रकट कर रही है ऊपर से से से मुख जवान कह रही है। दूर हको, दूर हटो, हटो, जाओ, दोड़ जाओ। माधव, केशव, मां को कई तब बात हमारे साथ में छल करने की और आवश्यकता नहीं है हम तुम्हारी छल को अच्छी तरह जानती हैं। ये माननी श्याम से कह रही है मानुष कह रही तो है वो कहीं ना कहीं प्रकट हो रही है सरसी माने अरे कमल सनी के नेत्र वाले इसमें प्रीति भी एक और झगड़ा और दूसरी ओर प्रीति दोनों एक साथ प्रकट हो रही है विरोधावास आदर करते हुए कह रही है कि उनके पास में जाओ जो तुम्हारी सेवा कर रही है जो निरादर का भाग प्रकट हो रहा है और सरशी रोलोचन कहकर के कमल लोचन कह करके दिखा रही है मेरे आँख, मेरे तुम कमल का त्याग नहीं कर सकते है तुम्हारा ही आश्चर्य बैठी है तो एक जगह अनादर सरसी लोचन में है और नीलोचन में आदर और या तब हरत विषादम जो तुम्हारे विषाद को हरण करने वाली है उन चंद्रा के पास में जाओ ना मेरे पास में क्यों आए हो पास में जाओ ये कह कर के अनादर भी किया जा रहा है तो अनादर और आदर एक काल में ऐसे ही माधव और केशव कहकर के, के आदर प्रकट किया जा रहा है और यही यही कहकर के चले जाओ दूर हटो दूर हटो ये कहकर के मान भी प्रकट किया जा रहा है यहाँ पूरी की पूरी जो ये अष्टाध्यायी अष्टपदी है श्री जयदेव गोस्वामी जी की गीत गोविंद की ये अष्टपदी श्याम सुंदर के प्रति अनादर के भाव को ही प्रकट कर रही है इन अनादर में ही मधुर रति अत्यंत अत्यंत प्रकट हो रही है ये खंडिता की जो उक्ति है वो खंडिता की उक्ति में अनादर और आदर खंडिता उस स्नायुका को कहते हैं संकेत देकर के जिसकी कुंज में शाम नहीं पढ़ा वह कुंज को सजा करके बैठी है श्रृंगार धारण करके बैठी है जब नहीं आते हैं तो वो मन में विचार करती है कि हाय आज मेरा श्रृंगार धारण करना व्यस्त आज मैं शाम स्लर की सेवा नहीं कर सकी इस श्रृंगार से शाम स्लर आनंदित नहीं हुए ये श्रदार की सेवा ये कुंजी की सज्जा की सेवा करने के लिए कुछ नहीं हुई ये विचार करके वह दुखी हो जहा पर मधुर रति कृत मधुर रति के कारण ये अनादर जो है वो अनादर निरंतर प्रकट हो रहा है अब इसी प्रकार श्री ज की पंक्ति है वो रूप पंक्ति का विवरण कर है। रहे हैं कि की जो वृद्धा है कुल वृद्धा उनके वचन जैसे मुझे प्रमोद प्रदान करते हैं ऐसे मुझे महामुनियों के अवनत शिर हो करके किए गए स्तुति पर वचन भी मुझे आमंत्रित नहीं करते तो अनादर ही आदरन करके विराजमान है ऐसे इस नगर की विचित्रता विराजमान है प्रेमनगर ने विरुद्ध धर्माश्रयता विराजमान श्री राधा गिरिंद बिहारी देव की जय गोविंद जय जय गोबार जय जय गो शिलामण हरि गोविंद जय जय शिलाम हरि गोविंद जय जय गितायु